पर ब्रह्मा परमेश्वर उनके सीम कृपा से हम लोग पंचदशी के पांचवा जो प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण उसका अंतिम जो हम लोगों ने विचार किया था मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत अयमात्मा ब्रह्म। और कुछ लोगों का आग्रह है और जो महावाक्य जो छोटा था वो भी सुनेंगे करके जी अच्छा हाँ जो बचे हुए जो पहले हुआ था उसको भी सुनना चाहते है क्योंकि सारा ग्रंथ का सार है इसमें छुपा है चारों में इसलिए सबसे छोटा प्रकरण है ना ये पांचवा प्रकरण सबसे छोटा है किंतु सबसे बड़ा भी है छोटा होने पर भी सबसे बड़ा भी है जैसा मांडुक के उपनिषद सबसे छोटा है किंतु तो सबसे बड़ा भी माना जाता है इसलिए बहुत लोगों ने कहा दोबारा जो दो बच्चे हैं वो भी सुनेंगे करके बहुत लोगों का आग्रह एक मत हो तो हम चलाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए सब एक मत है ना हा किसे बहुत आग्रह है तो हम पूरा सुनेंगे कम से कम चार महावाक्या करके ऐसा तो हुआ था दो छूट गया था ना भाई शुरू का वो ही बोल रहा है रहे सबका सम्मत है इसका मतलब बहुमत हो चलो तो यहां ग्रंथकार पहले मंगलचरण कर रहे है। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो महावाक्य विवेकशा कुरे व्याख्या सामसता तो दूसरी भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरों एक भारतीय तीर्थ और विद्यारण्य पंचा दोनों का मानते विद्यारण्य स्वामी जी का भी है और भारती तीर्थ का भी मानते मिलाकर के मानते हा और कुछ लोगों का मत यह है विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु है भारती तीर्थ इसलिए है तो विद्यारण्य स्वामी जी का है किंतु अपने गुरू जी के नाम से लिखा है ऐसा भी देखा जाता है तो इसलिए यहां दोनों को नमस्कार कर रहे हैं भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनीश्वर दोनों मुनियों को और महावाक्य विवेकश्य जो महावाक्य पहले ही बताया था महत का मतलब निरतिशयत्व शिक्षय शून्य अर्थात अपरिचिन्ह देशता कालता वस्तुता अपरिचिन्ह है वो महत्व वो कौन हो सकता है परमात्मा उस परमात्मा को बताने वाले जो वाक्य है वो महावाक्य परमात्मा को बोध करवाने वाले वाक्य है महावाक्य परमात्मा का स्वरूप को ज्ञापन करने वाले है वो महावाक्य उस महावाक्य का विवेक बोल तो विचार विचिरली पृथक धातु है विवेक का मतलब विचार अलग करके व्याख्यायाम समास तक उर्वे समास बोलतो संक्षेप से उसकी व्याख्या कर रहे भूमिका मिलेगी एकत्व मुक्षसाधना ब्रह्मात्मनएकअविद्ध प्रसिद्धा चतुर्ण महावाक्याम अर्थ क्रमेण निरूपय आदो आद भूमिका में हाँ जिसके पास टीका नहीं उनमें नहीं रहेगा शायद हाँ जो रामकृष्ण टीका है उनके पास होगा तो इसलिए बोल रहे हैं सबसे पहले जो ऐतरे उपनिषद है जिसके ऊपर प्रवचन चल रहा है उसी का जो प्रज्ञानम ब्रह्मा उसको बताने के लिए बोल रहे मुमुक्षुर मुमुक्षुर मतलब मुमुक्षु किसको कहते हैं मुक्त होने की इच्छा कहां से मुक्त होने की इच्छा मतलब शरीर त्रय तीन शरीर से बंधे है न जागृत में हम विशेष रूप से स्थूल शरीर से बंधे हैं रहेगा तो तीनों रहेगा वहां ऐसा नहीं कारण भी है कारण शरीर भी है सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी किंतु प्रदान स्थूल शरीर का काम स्थूल शरीर जहां प्रदान रूप से काम करता है उसको को कहते जागृत सूक्ष्म शरीर जहां प्रदान रूप से काम करता है उसी का नाम है स्वप्ना। कारण शरीर जहां प्रदान रूप से काम करता उसी का नाम है सुसुप्त बस यही है उसको कहते हैं सुसुप्ति जहां कारण शरीर प्रदान रूप से काम कर रहे और दो शरीर नहीं रहेगा रहेगा बीज रूप से उनका कोई काम नहीं रहेगा और जहां सूक्ष्म शरीर प्रदान रूप से काम कर रहे वह दोनों रहेगा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और जहां स्थूल शरीर प्रदान रूप से काम कर रहा है वहां तीनों रहेगा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जहां काम कर रहे वहां विक्षेप भी रहता है अज्ञान की दो शक्ति है ना आवरण और विक्षेप तीसरी है ज्ञान शक्ति वो अलग बात है तीन होना चाहिए पहले भी एक दिन संकेत दिया था तीन गुण है तो तीन शक्ति होनी चाहिए किंतु दो शक्ति का ही उल्लेख करते विशेष रूप से क्योंकि संसार का कारण में दो शक्ति है। तो तीसरी जो शक्ति है निवृत्ति का कारण है ज्ञान शक्ति तो इसलिए जाग्रत और स्वप्न यहां विक्षेप शक्ति प्रदान रहती है जागृत और स्वप्न में आवरण शक्ति भी रहती है ऐसी नहीं आवरण के बिना करेगा ही नहीं किंतु प्रदान है विक्षेप शक्ति इसलिए विक्षेप शक्ति आपको दुख देती तो जागृत में दुखी है कि नहीं स्वप्न में भी है सुषुप्ति में वहां विक्षेप शक्ति काम नहीं करती वहां केवल वही बता रहा हूं सुशुप्ति में विक्षेप शक्ति काम करते हैं, नहीं करते केवल आवरण शक्ति काम करती इसलिए आवरण शक्ति आपको दुख नहीं दे सकती बस उसका काम इतना ही स्वरूप बोध होने नहीं देगा आपका जो स्वरूप है ना वो बोध होने नहीं देगा हाँ वही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा विक्षेप शक्ति और भी प्रॉब्लम कर रहे वो दुख दे रहे वो कम से कम दुख तो नहीं दे रहे भले आपको बोध होने नहीं दे रहा, दुख भी नहीं दे रहा, और ये दुख भी दे रहे तो कहने का तात्पर्य है जागृत में स्थूल शरीर प्रदान काम करता है रहेगा तीनों और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर प्रदान काम करता है और सुषुप्ति में कारण शरीर प्रदान रहता है तीनों शरीरों से छुटकार पाना यही मोक्ष है यही बंधन है इसलिए मोक्ष कोई अलग नहीं जाना आना इसलिए बोल रहे मुमुक्षोर मोक्ष मुमुक्षु कहते हैं वो दिन भी बताया था छुटकार पाने का इच्छुक मुक्त होने का इच्छुक अभी चार प्रकार के बताए थे तीव्रहा मध्यमा मंदा अति मंदा तो हम लोग उसमें दोनों में हो सकते हैं मंदा और अति मंदा नहीं वो दिन भी बताया था मध्यम हो सकते हैं अथवा तीव्र तो इसलिए जो मुमुक्षु है मुक्त होने का इच्छुक मोक्ष साधन मोक्ष का जो साधन मोक्ष का जो कारण साधन साधन का मतलब कारण अर्थात मोक्ष हम किस कारण से किस साधन से प्राप्त कर सकते हैं तो कारण कहने से वो दिन भी एक दिन संकेत किया कारण कितने हैं प्रसिद्ध रूप से दो हमारे सामने आते हैं एक निमित्त और उपादान निमित्त और उपादान विमान दीजिए मोक्ष है कुछ समय के लिए मान दीजिए वो कार्य कार्य तो नहीं है फल है फल को लेकर और उसका जो साधन है कारण कौन महावाक्य का विवेक हो अथवा श्रवण मनन आदि हो वे श्रवण मनन हो अथवा महावाक्य का विवेचन वो कारण है क्या उपादान कारण है उपाधान तो है ही नहीं क्या निमित्त कारण है वो भी नहीं कौन सा कारण होगा तो इसीलिए वहां कारण का भेद करना पड़ेगा वो दिन भी बताया था नीचे में दो कारण है कारणा नवदा स्मृता नौ कारण है नौ कारण यदि आपके सामने आ गए आप अपने आप निर्णय करेंगे कौन सा कारण है करके वो दिन नीचे बताया था उत्पत्ति स्थित्य विव्यक्ति विकारा प्रत्यय आप्तया वियोग्य धृतया कारणम नवद स्मृतम नौ कारण एक कारण है तो निमित्त में भी नव माना है सबसे पहले उत्पत्ति कारण माना है जैसा मान लीजिए इसका ज्ञान उत्पन्न हुआ विज्ञान उत्पन्न बोल तो इसको आप अनुभव कर रहे अभी ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहे इसका कारण कौन है ये जो मन है हां क्योंकि मन से उत्पन्न हो रहे केवल आंक से नहीं आंख से उत्पन्न नहीं हुआ तो इसलिए जो विज्ञान है इसका ज्ञान है इसका उत्पत्ति का कारण कौन है मन ये मात्र नहीं अब जो महावाक्य के द्वारा भी जो उत्पन्न होगा ज्ञान उसका कारण भी कौन है मन ही पड़ता इसलिए जो मन है विज्ञान के कारण है ज्ञान का कारण बन रहा है कौन सा कारण उत्पत्ति कारण माना है मन ने जान को उत्पन्न बोले तो प्रकट किया इसलिए उत्पत्ति कारण माना है और दूसरा एक है स्थिति कारण जैसा मन के द्वारा जान तो उत्पन्न हो रहे किंतु चंचल मन हो तो नहीं होगा अभी मन है उसको स्थिर करना है मन को जो स्थिर करना है उसके प्रतिष्ठिति कारण है किसे आप मन को स्थिर कर सकते हैं पुरुषार्थ पुरुषार्थ बोलता आपका प्रयत्न प्रयत्न के द्वारा प्रयत्न में सब आ गए योग है साधन है प्राणायाम सब आ जाएगा तो इसलिए पुरुषार्थ है ये मन का स्थिति का कारण है इसलिए पुरुषार्थ को स्थिति कारण कहते हैं आपने पुरुषार्थ किया तभी जाके मन क्या होगा स्थिर होगा इसलिए उसको स्थिति कारण मानते मन के स्थिति के प्रति पुरुषार्थ कारण कौन सा कारण है तो स्थिति है और कोई बनेगा नहीं इसलिए उसको स्थिति कारण करते का और तीसरा कारण है अभिव्यक्ति कारण जैसा इसमें रूप है रूप का जो अभिव्यक्त हो रहे प्रकट उसके प्रति ये प्रकाश कारण है क्या नहीं प्रकाश कारण है अब प्रकाश है तभी हम रूप को देख सकते हैं अंधकार में देख सकते हैं क्या नहीं तो इसलिए प्रकाश कारण हुआ क्या नहीं कौन सा कारण है वो वो प्रकाश ने इसका अभिव्यक्त कर दिया रूप का इसलिए प्रकाश है रूप का अभिव्यक्ति कारण है अभिव्यक्ति किया उन्होंने अथवा रूप का आपको ज्ञान हो रहे जैसा मान लीजिए ये लाल कमल है ज्ञान हुआ तो लाल कमल है ज्ञान उसको किसने अभिव्यक्त किया रूप ने लाल ने जो लाल जो रूप है उसने उसको अभिव्यक्त किया लाल कमल है ज्ञान के जिस प्रकार रूप का अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है और रूप ज्ञान का अभिव्यक्ति मान लीजिए आपको लाल ज्ञान हो रहे लाल यदि ना हो तो लाल ज्ञान होगा तो लाल ज्ञान आपको हो रहे उसके प्रतिकारण को ने लाल रूप है कि नहीं लाल रूप है तभी आपको क्या हुआ लाल ज्ञान हुआ तो क्या लाल रूप ने लाल ज्ञान को उत्पन्न किया क्या तो अभिव्यक्त कर दिया समझ रहे ना जैसा मान लीजिए लाल पुष्प है उस पुष्प को देखते हुए आपको क्या ज्ञान हुआ लाल पुष्प है ज्ञान हुआ ये लाल पुष्प ज्ञान है उसके प्रति लाल पुष्प का रूप कारण हुआ क्या नहीं वो कारण कौन सा कारण है वो कारण। अभिव्यक्ति कारण उन्होंने अभिव्यक्त किया ज्ञान का आलोक ने जिस प्रकार रूप का अभिव्यक्त किया और रूप ने ज्ञान का अभिव्यक्त किया ये अभिव्यक्ति कारण और चौथा कारण मानते हैं विकार कारण जैसा विकार आ रहे मन में अनेक प्रकार के विकार आता है क्या मन का विकार है अभी उसमें जो मन में जो विकार आ रहे उसका कौन कारण है विषयांतर जो विषयांतर है क्योंकि विषय मतलब जो मन परमात्मा को छोड़ के विषयांतर हो गया तभी मन में विकार आ गया तो इसलिए जो विषयांतर है मन में जो विकार आ रहे उसके प्रति है उसको विकार कारण करता हैं यदि विषय ना होता तो, तो मन में विकार नहीं आता है तो इसलिए विकार के प्रति कारण है विषयांतर कारण माना ऐसा तो वहां कहा दिया है जो मन विषयों के ओर जाता है विषय आकार बनता है वो अस्वाभाविक है स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक नहीं है और परमात्मा के ओर जाता है वो स्वाभाविक है एक हिस्सा जैसा मान दीजिए घड़ा है एक घड़े के अंदर आकाश है वो क्या है आपने घुस दी है क्या उसमें स्वाभाविक है वो किंतु घड़े के अंदर जल आपको भरना पड़ेगा वो तो अस्वाभाविक हो गया वही सही मन है हमारा घड़ा है अंतकरण उसमें विषयों को क्या करना पड़ेगा भरना पड़ेगा ये अस्वाभाविक है और उसके अंदर चैतन्य स्वाभाविक है वो स्वभावता है वो उसके लिए कोई प्रयत्न करना नहीं जैसा घट के अंदर जो आकाश है वो स्वाभाविक है किंतु घट के अंदर जो जल है आपको प्रयत्न करना प्रयत्न के द्वारा है ना स्वाभाविक थोड़ा है वो तो इसलिए हमारा विषयाकार जो वृत्ति बन रहे हैं ना वो अस्वाभाविक स्वाभाविक नहीं है किंतु ब्रह्माकार जो है वो स्वाभाविक उसके अंदर बैठा है वही उल्टा हो रहा ब्रह्म है ये ही भ्रम है हम अस्वाभविक को स्वाभाविक मान के बैठे हैं मान के बेटे वही है ना स्वाभाविक हम भूल गए अस्वाभविक को पकड़ गए तो वही है तो इसलिए स्वाभाविक नहीं है विषयाकार वह अस्वाभाविक है किंतु हम स्वाभाविक मान लिए तो इसलिए जो मन का जो विषयांतर हो रहे अर्थात जो मन है विषयांतर हो रहे विकार आ रहे मन में नाना प्रकार का ये जो विकार है उसमें विषयांतर ही कारण माना जाता है इसलिए विकार कारण कहते का हैं विषय जो आ गया तभी मन में विकार हो गया विषय ना हो तो मन में विकार नहीं होता इसलिए विकार मानते तो पांच वो है प्रत्यय कारण ये तो जानते ही आप प्रत्यय मतलब ज्ञान धूम ज्ञान के द्वारा आपको अग्नि का ज्ञान हो रहे तो अग्नि का जो ज्ञान हो रहे तो धूम कारण है कि नहीं कौन सा कारण है वो प्रत्यय कारण है अथवा ज्ञापक कारण भी कहते। प्रत्यय कारण अथवा ज्ञापक कारण और छठवा है आपकी मतलब प्राप्ति कारण जैसा योग के आठ अंग हैं उसके द्वारा विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं अथवा ईशावाश्य में आया है अविद्या मृत्युम तीर्वा विद्य अमृतमश्नुते ईशावास्य में अविद्य मृत्युम एक दूसरा विद्या अमृतमस्मत तो अविद्या के द्वारा आप मृत्यु को क्या कर रहे हैं? पार कर रहे और विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त कर रहे अभी देखिए वहां विद्या के द्वारा आप अमृत को प्राप्त कर रहे दो है कि नहीं? वहां प्राप्य कौन है अमृत किसके द्वारा प्राप्त कर रहे हैं विद्या से विद्या मतलब वहां उपासना तो वहां उपासना हो गए देवत्व के प्रति कारण हुआ क्या नहीं अमृत अमृतत्व बोल तो देवत्व तो देवत्व को आपने प्राप्त किया उसका कारण कौन है विद्या क्या विद्या उपादान कारण है क्या अथवा ज्ञाप्य कारण है वह है आप प्राप्ति कारण है मतलब विद्या के द्वारा आपने देवत्व को प्राप्त किया कौन आप तो मतलब प्राप्ति अमरत्व तो देवत्व को किससे प्राप्त किया आपने विद्या के द्वारा प्राप्त किया अर्थात उपासना हो गई कारण विद्या मतलब उपासना और देवत्व हो गया वहां कार्य साध्य है ना उपासना हो गया साधन अतः कारण और उससे आपने देवत्व को प्राप्त किया तो देवत्व प्राप्ति के प्रति विद्या कारण बना है कि नहीं कौन सा कारण आप्ति कारण है निमित्त कारण भी नहीं उपादान भी नहीं आप्ति कारण है वैस ही अविद्य मृत्युम तीर्थ अविद्या के द्वारा आपने मृत्यु का क्या किया वियोग किया हटाया है ना वहां अविद्या का मतलब है कर्म मृत्यु का मतलब मृत्यु का मतलब है अशास्त्रीय जो ज्ञान और कर्म है अरे वह एक शब्द से कहा तो पाप।, पाप एक शब्द से तो आपने कर्म के द्वारा मृत्यु मतलब पाप को हटा दिया सत कर्म से ये जो पाप हट रहे ये क्या है कार्या किससे हटाया आपने अविद्या से मतलब कर्म से तो कर्म कारण हुआ क्या नहीं कर्म कारण होगा अथवा अंधकार को आपने हटा दिया किससे प्रकाश से तो वैसे ही प्रकाश से अंधकार को हटा दिया तो अंधकार हटाने के लिए प्रकाश कारण हुआ क्या नहीं हुआ वैसे ही वहां पाप को हटाने के लिए अविद्या कारण हुआ सा कारण प्राप्त तो नहीं कर रहे प्राप्त कहा हटा रहे आप उसको बोलते वियोग कारण वियोग वियोग बोल तो अलग करना मतलब अविद्या ने पाप को वियोग किया विच्छेद किया अंधकार को तेज ने क्या किया वियोग किया संयोग का उल्टा संयोग का मतलब संबंध वियोग बोल तो हटाना तो इसलिए वहां पाप को हटाने के लिए अर्थात तो पाप का वियोग हो रहे ना उसके प्रति ये कारण बन रहे उसको बोलते वियोग कारण उसका नाम है वियोग निमित्त कारण तो है ही नहीं उपादान तो है ही नहीं किंतु वियोग कारण माना और उसी प्रकार ये सातव है वियोग कारण आठवा है अन्यत्व कारण जैसा सोनार के पास अपने सोना दे दिया और सोना को उन्होंने क्या किया अन्य बना दिया अर्थात बना दिया कुंडल बना दिया सोना तो उपादान कारण हो गया सोनार को आप निमित्त तो मानते कौन सा निमित्त कारण निमित्त कारण तो है उसको बोल दो अन्यत्व कारण अर्थात अन्य रूप से रहने वाला सोना को अन्य रूप से बना दिया इसलिए उसको अन्यत्व कारण बोलते सोना उपादान होगा और सोनार निमित्त है निमित्त में भी कौन सा निमित्त में भी अंतर है सोनार तो निमित्त है निमित्त में कौन सा जैसा दंड है वो भी निमित्त है सोनार भी निमित्त है तो निमित्त में अंतर क्या वो अन्यत्व कारण है अतः सोनार ने सोना को अन्य में प्रणाम इसलिए अन्यत्व कारण माना है और नौवा कारण माना है धुतिक कारण जैसा शरीर को कौन धारण कर रहा है इंद्रिया इंद्रिया ना हो तो तो शरीर गिर जाएगा तो शरीर जो धारण हो रहे इंद्रियों के द्वारा शरीर स्थित है किनके इंद्रियों के द्वारा तो इंद्रिया है शरीर के धारण के कारण बन रहे कौन सा धृति कारण है और वैसा ही इंद्रियों का धारण कौन कर रहे है? शरीर दोनों में तो इंद्रियों के प्रति शरीर धृति कारण बनेगा और शरीर के प्रति इंद्रिय कारण बनेगा इसी प्रकार नौ कारण माना इसी प्रकार यहां भी मोक्ष का साधन है वेदांत विचार वो कौन सा साधन बनेगा कारण है ना वो आपन बनेगा क्योंकि उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त प्राप्ति मतलब मोक्ष हो गया हमारा साध्या मोक्ष हो गया साध्या और महावाक्य का विचार अथवा शास्त्र आदि साधन इसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर रहे प्राप्त प्राप्त इसलिए आपती कारण है तो इसलिए हम बता रहे हैं मुमुक्षोर मोक्ष साधना ये मोक्ष का साधन कारण कौन है ब्रह्मात्मा एकत्व अवगति ब्रह्म का मतलब है वही तत्पद का लक्ष्य और आत्मा शब्द के द्वारा तम का लक्ष्य और एकत्व अवगति मतलब अभेदत्व तो ब्रह्मा और जो जीवात्मा है उनका लक्ष्य को एकत्व रूप से जानना जब तक अभेदत्व नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है इसलिए बोला अवगति अवगति बोलते ज्ञान ज्ञान को कहते अवगति तो अवगति सिद्ध ये अर्थात अवेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धि के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्धा ऐसा तो बहुत है महावाक्य किंतु प्रसिद्ध चतुर्नाम प्रसिद्ध क्या है चार है चार ही क्यों प्रसिद्ध है मतलब चार वेदों से निकला है तो चार वेदों से निकले के कारण उसको चार को प्रसिद्ध माना है विष्णु तो भर प्रसिद्धा चतुर्णाम महावाक्यानाम, ये महावाक्यों का अर्थम क्रमेणा निरूपयन जो महावाक्य है उसका अर्थ को क्रम से निरूपण करते हुए निरुपयन मतलब निरूपण करते हुए अर्थात उसको प्रतिपादन करते हुए कौन परामा कृपालु आचार्य आचार्य का विशेषण है आचार्य कैसा है परामा कृपालु केवल कृपालु नहीं अर्थात निस्वार्थ कोई प्रयोजन नहीं एक तो कृपा करता है कोई स्वार्थ तो और ये जो कृपा कर रहे निस्वाद बिना प्रयोजन से इसलिए हम परम दिया तो परम कृपालु कहा आचार्य जो आचार्य आचार्य का मतलब हा केवल जो बता रहे वो नहीं वो लक्षण किया है आचिनोचिच शास्त्रार्थम माचारे स्थापयत्य स्वयं स्वय आचरेस्मा स आचार्य स्मृत सबसे पहले आचिनोति शास्त्र शाष्ट्र में बताए हुआ अर्थ को अच्छे प्रकार से चिनोति बोल तो संग्रह करता है तो उसका नाम आचिनोति शास्त्र और आचार्य स्थापय ठीक है आपने उस शास्त्र में बताए वह सब जानते किंतु नहीं उतार दिया उसके क्या प्रयोजन अपने आचार में भी क्या करता है स्थापना करते स्वयं भी आचरित और स्वयं आचरण भी करते है वैसा जैसा शास्त्र में बताए वैसा मैं तो कहे किसी को गुड़ नहीं खाना चाहिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए और स्वयं पी रहे दूसरे को नहीं करना ऐसा नहीं स्वयं पहले आचारण करे तभी आप दूसरे को बता सकते तो इसको कहते हैं आचार्य यदि स्मृता ऐसे जो आचार्य है कौन यहां आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी उनको संकेत कर रहे ये तो टीकाकार का शब्द है ना रामकृष्ण का वो कहा रहे सबसे पहले जो मुमोक्षुजन है उनका मोक्ष का प्रदान साधन देखिए साधन भी अलग अलग है एक बहिरंग साधन होता है एक अंतरंग साधन होता है बहिरंग बोल तो बाहर बाहर से जैसा मान दीजिए षड संपत्ति है वो बहिरंग साधन है और श्रवण मन निधिध्यासन है अंतरंग साधन है और उसमें भी श्रवण के अपेक्षा मनन मनन के अपेक्षा निद्यासन ये अंतरंग माना जाता है अंतरंग मतलब निकट साधन अत्यंत और थोड़ा दूर होता है वो बहिरंग का है तो इसीलिए यहां जो मुमुक्षों के लिए जो अंतरंग साधन है महावाक्य उसका अवेद ज्ञान के प्रतिपादन के लिए जो वेद में आया हुआ जो महावाक्य है उसका निरूपण करते हुए आचार्य जी सबसे पहले आदो बोल दो तो सबसे पहले तावत ऐतरेया या आरण्य का उपनिषद में आया हुआ प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है उसको प्रज्ञान बोलते तो प्रकृष्ट ज्ञान जो प्रकृष्ट ज्ञान है वो प्रकृष्ट क्या है बताएंगे आगे वही ब्रह्मा है कि महावाक्य ये जो महावाक्य है तो प्रज्ञान शब्द क्या है क्योंकि पहले ही कहा दिया था वाक्यार्थ बोध तभी होगा वाक्य के अंदर आए हुए हरेक पदों का आपको ठीक अर्थ होना चाहिए यहां तो दो ही शब्द है एक प्रज्ञानम दूसरा एक ब्रह्म तो इसलिए यहां प्रज्ञान शब्द का अर्थ क्या है ठीक ठीक से विद्यारण्य स्वामी जी जो मुमुक्षु साधकों के सामने रख रहे पहले प्रज्ञान शब्द समझे कुछ के बाद ब्रह्म को समझा इसलिए प्रज्ञान बड़े प्रज्ञानश्द श्लोकदेखे यने एनेक्षते शुणोतीद जिग्रती व्याक स्वाद्वाद विजाती तत्प्रज्ञा मुदीर प्रज्ञान ब्रह्म में जो प्रज्ञान है किसको कहते बता रहे एना मतलब जिसके द्वारा ये तृतीय है तो जिसके द्वारा बोलते जिसके अस्तित्व से जिसके सत्ता से और जिसके प्रकाश से ये न ईक्षते हम आंक के द्वारा देख रहे अब ये देख रहे रूमाल उसके लिए निमित्त हुआ आंख पहले भी कहा दिया था इसको देखने के लिए मुख्य रूप से प्रकाश चाहिए एक प्रकाश है किन्तु आंख यदि ना हो नहीं चलेगा किंतु आंख और प्रकाश को तो हम जानते हैं दो चाहिए करके हर एक व्यक्ति कहेंगे इसको देखने के लिए आंख भी चाहिए प्रकाश भी ये सब बोलेंगे किंतु जिसके बिना आपके आंख भी कोई काम नहीं कर सकती है प्रकाश भी कौम नहीं करते ऐसा भी एक वस्तु है ओ है चैतन्य है साक्षी तो इसलिए अब तीन से देख रहे हैं एक तो चैतन्य साक्षी के द्वारा और दूसरा कारण हो गया चक्षु तीसरा कारण हो गया प्रकाश अब ये तीनों कारण अलग अलग है ये है चैतन्य कारण है चैतन्य प्रकाश माना जाता जो आप हैं वो चैतन्य प्रकाश है और ये है जड़ प्रकाश है आंक है अज्ञात कारण है आंक केवल कारण बन रहे किंतु कैसा अज्ञात आंक को कोई पता नहीं है रोमाल है करके केवल यहां पहुंचा रहे मन को उसको थोड़ा पता है कारण बन रहे किंतु कैसा है अज्ञात आंखों को थोड़ा पता ही रोमालय करके कुछ नहीं है वो केवल इतना ही पहुंचाना काम है मन का इसलिए आंक बन रहे अज्ञात करण और ये बन रहे जड़ प्रकाश वास्तव में प्रकाशित कर रहे चेतन प्रकाश तो चेतन जो प्रकाश है उसके द्वारा जो जड़ जड़करण है को आंक वो भी प्रकाशित हो रहे हैं जो अज्ञात अज्ञातकरण आंख भी प्रकाशित हो रहे और जड़ प्रकाश भी प्रकाशित हो रहे तभी जाके हम इसको देख रहे अन्यथा नहीं इसलिए बता रहे ए चक्षु, चु इक्षते, एना बोलतो जिसके सत्य के द्वारा आंख भी देख रहे जिसके सत्य के द्वारा वो प्रज्ञान है अर्थात जिस साक्षी के द्वारा आंक भी इस सारे वस्तुओं को देख रहे जिसके द्वारा वो क्या है वो प्रज्ञान है आंक नहीं और ये प्रकाश ये केवल साधन बन गया ये केवल साधन बन गया माने भी एक दिन बताया था इसको देखने के लिए अब तीन है आंख प्रकाश और स्वयं आपका सत्ता साक्षी और दीपक को देखने के लिए आपको दो ही रहेगा वहां तीन नहीं एक वस्तु हट गई वहां से आंक और आप प्रकाश ने क्यों क्योंकि प्रकाश ने इसको प्रकाशित नहीं किया पहले भी कहा गया था प्रकाश ने इतना किया यहां जो अंधकार है उसको हटा दिया प्रकाश अंधकार का विरोधी इतना ही प्रकाश कभी प्रकाशित नहीं कर सकता किसी वस्तु को भी प्रकाशित नहीं करता हां बस अंधकार का विरोध इसलिए हम कहते हैं सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहे नहीं बस केवल अंधकार को हटा रहे हो प्रकाशित तो आप कर रहे उसको आपके साक्षी के द्वारा देख रहे हैं किंतु इतना हम लोग भूल करते सूर्य के द्वारा अपने को भूल गया सूर्य के द्वारा प्रकाश तो इसलिए जो प्रकाश को आप देख रहे हैं वहां कोई अंधकार है नहीं वहां कोई अंधकार है हाँ नहीं इसलिए कोई दूसरा प्रकाश की आवश्यकता नहीं तो इसलिए हम बता रहे हैं। ए न बोलते तो जिस साक्षी के द्वारा एना शब्द से लेना जिस प्रज्ञान महावाक्य में आया ना प्रज्ञान उसी को लेना उसी का नाम है साक्षी के द्वारा एन ईक्षते ऊपर से अध्यात् एनहा चक्षुक्षते ए न बोल दो जिस साक्षी के द्वारा ये जो हमारा नेत्र ईक्षते मतलब पश्यती किसको रूपम किंतु यहां तो दो ही दिया ए न एक क्षति इतना ही दिया है पूरा अर्थ करते हुए आपको ये कहना जिस साक्षी के द्वारा हमारी नेत्र इंद्रिया रूप को भी देखती है अतः रूप का ज्ञान हो रहा है और जो ए न जो है वो प्रज्ञान है देखो एक एना है जिसके द्वारा नेत्र इंद्रिया है और रूप है तो और रूप वो नहीं जिसके द्वारा नेत्रेन्द्रिया रूप को देख रहे वो प्रज्ञान है नेत्रेन्द्रिया भी प्रज्ञान नहीं रूप भी नहीं है अर्थात तो रूप का ज्ञान जिससे हो रहे वो प्रज्ञान है सबके साथ जोड़ दीजिए एना न ईक्षते ए न श्रृणोती इदम और जिसके द्वारा हमारे श्रवण इंद्रिया शब्द को सुन रहा था शब्द का ज्ञान करवा रहे है जिसके द्वारा वो प्रज्ञान है और जिग्रति जिग्रति मतलब सुनता है हमारे ग्रहण इंद्रिया वो भी क्या है प्रज्ञान है व्याकरोति व्याकर जो बोल दो तो वो करता है जिसके सत्ता के द्वारा जिसके चैतन्य के द्वारा हमारे वाग इंद्रिया शब्दों को उच्चरण करता है और वो जो अधिष्ठान है चेतन है वो प्रज्ञान है केवल इतना ही नहीं स्वादु अस्वादु स्वादु मतलब स्वादिष्ट अस्वादु बोल तो जो स्वादिष्ट नहीं है ये वस्तु बहुत स्वाद है रुचिकर है स्वाद बोल दो रुचिकर हाँ अतः ये बहुत रुचिकर है ये रुचिकर नहीं है तो जिसके द्वारा ये रुचिकर है अथवा अरुचि है ये जो ज्ञान हो रहे वो प्रज्ञान है नहीं अंतकर्ण मिले अंतकरण एक सहायक हो गया अंतकरण वृत्ति के लिए सहायक आगे बताएंगे ठीक टीकाकर सहायक बनेगा वो आगे बताएंगे टीका स्पष्ट करेंगे तो इसलिए स्वादु अस्वादु थी। स्वादु भी जानते हैं अर्थात रुचिकर को भी जानते हम अथवा अरुचिकर को भी जान रहे जिसके द्वारा वो है प्रज्ञान वो हमारा स्वरूप है तत् प्रज्ञानम उदीरित तत् बोल तो उसी को ही महावाक्य में आया हुआ प्रज्ञान कहा। किसको? एन शेखा तत तत्प्रज्ञान सबके सन्वय अलग अलग एन तत ये ईक्षते तत्ज्ञर येन तत प्रज्ञानम और एन तत्ज्ञर येन स्वादुअस्वादु तत तत्ज्ञानम तो कहने के साथ तात्पर्य एक शब्द से भी कहा हो सारे हमारे इंद्रिया अलग अलग विषयों का जो ज्ञान करवा रहे जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके, जिसके अस्तित्व में हमारे सारे इंद्रिया इन विषयों का जो ज्ञान कर रहा है वो जो ओ है वो प्रज्ञान है इंद्रिया भी प्रज्ञान नहीं और वृत्ति भी प्रज्ञान नहीं विषय भी नहीं अर्थात इंद्रिया वृत्ति विषय तीनों को जो प्रकाशित कर रहे है अथवा तीनों का जो ज्ञान हो रहा है जिससे वो प्रज्ञान है सबका हाँ देखिए इंद्रिया का भी ज्ञान हो रहा है वृत्ति का भी ज्ञान कर जिससे हो रहा है। विषयों का ज्ञान और ओ हे प्रज्ञा उसी को कहते हैं प्रज्ञा उच को टीकाकार बताएंगे उसके विषय में हम कल विचार करेंगे स्पष्ट करेंगे और ओम पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्णशा पूर्णमाधा पूर्णमेवा वशिष्यते Om shant shant shant